रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक आठवा भाग बचपन में जगदीश चंद्र बंगला माध्यम के एक स्थानीय स्कूल में पढ़े यहां उनका संपर्क विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों से हुआ इस समृद्ध अनुभव का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे जीवन भर जात पात ऊंच नीच और पक्षपात से मुक्त रहे गरीब किसानों के बच्चों से मेलजोल के कारण उन्हें पशुओं पौधों और पक्षियों से चिरस्थायी प्रेम हुआ शायद बचपन के इसी अनुभव के कारण ही आगे चलकर उन्होंने पौधों का गहन अध्ययन किया अठारह में उन्होंने कलकत्ता के सेंट जेवियर्स स्कूल में दाखिला लिया स्कूल में वे अपने जेब खर्च के सारे पैसे पौधों और पालतो जीवों पर लुटा देते अठारह में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान की डिग्री प्राप्त की यहां उनकी भेंट भौतिकी के एक उत्कृष्ट शिक्षक फादर लॉफन से हुई जगदीश इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देना चाहते थे परंतु उनके पिता को अंग्रेजों की सेवा करने का यह विचार रास नहीं आया। जगदीश डॉक्टरी सीखे इस बात पर पिता राजी हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि डॉक्टर बनकर जगदीश गरीबों की सेवा कर पाएगा अठारह में जगदीश चंद्र इंग्लैंड चले गए परंतु वहाँ में जल्दी ही बीमार पड़ गए विशेषज्ञों के उपचार के बाद भी उनका काला अजार ठीक नहीं हुआ मेडिकल पढ़ाई के दौरान चीरफाड़ के कमरे की तेज गंध से उनकी बीमारी बढ़ने का डर था इसलिए उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी बाद में उन्होंने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्राकृतिक विज्ञान सीखने के लिए दाखिला लिया यहाँ उनके शिक्षक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रैले थे जगदीश चंद्र ने अपने शिक्षक के साथ आजीवन मित्रता निभाई अठारह सौ में भारत लौटने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापिक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, परन्तु यहां उनके साथ खुलेआम भेदभाव हुआ, समान कार्य के लिए भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में केवल दो तिहाई तर्कमा ही मिलती थी जगदीश चंद्र ने इस भेदभाव का एक अनूठे तरीके से विरोध किया पिता के कर्ज में डूबे होने के बावजूद उन्होंने तीन साल बिना तनखवाह लिए से काम किया अठारह में जगदीश चंद्र का अबला बोस से विवाह हुआ इससे उनकी अधिक जिम्मेदारियां और बढ़ी परन्तु फिर भी बोस घोर कठिनाइयों का सामना करते हुए बिना तनख्वाह के काम करते रहे अंत में प्रशासन नरम पड़ा और उन्हें बकाया राशि समेत पूरी तनख्वाह दी गई। इस राशि से वे पिता का कर्ज चुका पाए प्रेसिडेंसी कॉलेज में बोस की साख एक योग्य और लोकप्रिय शिक्षक के रूप में उभरी भौतिकी से उन्हें बेहद लगाव था और सरल प्रयोगों और प्रयोग के जरिए वे छात्रों को इसके चमत्कारों से परिचित करवाते उनके कई छात्र प्रख्यात वैज्ञानिक बने उनमें भौतिक विज्ञानी सचेंद्र बोस भी थे जिनके सम्मान में प्राथमिक उप पाराणविक कणों के एक समूह को बोसान नाम दिया गया है